और उन सभी देशों का यही जैसा है कि सब जगह सब कुछ होता नहीं है तो जहाँ जो कुछ होता है वहाँ से इकट्ठा करो और एक ही जगह नहीं सेंट्रलाइज सिस्टम हो तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये जो शॉपिंग मॉल है ये इस मजबूरी की अमेरिकन इकोनॉमी में यूरोपियन इकोनॉमी में जो कि हर चीज हर जगह होती नहीं है जीवन चलाने के लिए चाहिए तो सब कुछ लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है तो वो हर जगह जहाँ से भी कुछ मिले वो इकट्ठा करो सेंट्रलाइज उसको रखो ताकि लोग आकर उसे खरीद कर ले जा सके और अपनी जिंदगी चला सके इसलिए उन्होंने शॉपिंग मॉल्स बनाए और उनके शॉपिंग मॉल्स आप जानते हैं की भारत की दुकान कैसे नहीं है हमारे यहाँ की दुकान और उनके शॉपिंग मॉल्स में जमीन आसमान का अंस है उनके यहाँ पे शॉपिंग मॉल में मोटर कार से लेकर सुई और खाते तक एक ही जगह मिलेगा क्योंकि ना मिले तो उनकी जिंदगी नहीं चलेगी एक ही जगह मिलना उनके लिए आवश्यक है नहीं मिलेगी तो जिंदगी नहीं चलेगी तो उनके सारे शॉपिंग मॉल्स होंगे सेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज शॉपिंग मॉल्स रखते हैं तो उनके लिए सेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है तो उनके लिए बड़ी कंपनियां जरूरी है और बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा ऊंची निर्वेश जरूरी है तो उनके एक शॉपिंग मॉल खोलना हो तो दो पांच लाख डॉलर से कम का हिसाब किताब है हो सकता है पचास करोड़ डॉलर में तो इसलिए वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शॉपिंग मॉल चलाती है छोटी कंपनी तो, तो अमेरिका और यूरोप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो वहाँ की है बॉल वॉलमार्ट उनके अमेरिका हजारों शॉपिंग मॉल है क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज कंपनी है वॉलमार्ट का एक साल का टोटल से भारत सरकार के बजट से दो होना चाहते भारत सरकार का एक साल का बजट साढ़े करोड़ का है वॉलमार्ट का एक साल का ऐसी ग्यारह लाख करोड़ रुपये वॉलमार्ट के टक्कर की एक दूसरी कंपनी है यूरोप की जिसका नाम है एयरपोर्ट सीए आर आदि एयरपोर्ट इनकी बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप में वॉलमार्ट की बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप अमेरिका और कनाडा में तो उनके बहुत सारे सब कुछ काम सेंट्रलाइजेशन पर आधारित है ये बात जो है समझ है सेंट्रलाइजेशन में कोई काम सस्ते में हो सकता उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बड़े इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल और बहुत सेंट्रलाइज तरीके से वो चलाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है और वो मजबूरी है कि भगवान ने प्रदी ने उनको हर जगह कुछ भी नहीं दिया कुछ जगह कुछ होता है कुछ जगह कुछ होता है हर जगह किसी से लेके लिए इकट्ठे करके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये है उनकी मजबूरी अब भारत की बात है भारत में शॉपिंग मॉल क्यों चाहिए इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सब कुछ सब जगह को चाहिए मैंने आपको कहा भारत में पैंतीस राज्य है हर राज्य में गेहूं होता है चावल होता है चना होता है मटर होती है दाल होती है हर राज्य में केला होता है हर राज्य में गन्ना होता है संतरा होता है हर राज्य में मूंगफली होती है आपको जीवन में जो भी चीजें आवश्यक हैं, जो आप घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं लगभग एक मसाले हमारे जीवन में रोज काम आते हैं हल्दी है धनिया है महंगी है जीरा है आदि आदि इनमें से पचास प्रतिशत हर हैं हल्दी तो आप लगभग हर समय हिन्दुस्तान में कंट्री हो जाती है तो जब सब कुछ सब जगह होता है तो हमको तो सेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है हम भारत में सात लाख बत्तीस हजार गाँव की बात करते हैं सात लाख बत्तीस हजार में किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए जीवन जिंदा रखने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो उस में मिल जाए तो भारत में चूंकि हर गाँव में सब कुछ होता है इसलिए यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वही होता है जहां सब कुछ होता है सेंट्रलाइजेशन वहां करना पड़ता है जहां कुछ नहीं होता तो यूरोप और अमेरिका में कुछ नहीं होता तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं हमारे यहां सब कुछ सब जगह होता है तो हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को चलाते हैं अब ये जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी भारत में चल रही है पिछले सैकड़ों सा साल से हजारों साल से समय समय पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई सबसे ज्यादा कोशिश की इसको तोड़ने की अंग्रेजों में अंग्रेजों ने डिसेंप्लाइज इंडियन इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की लेकिन ढाई साल के बाद भी वो कामयाब नहीं हुई ढाई सौ साल उन्होंने कोशिश की फिर भी कामयाब नहीं हुई अंग्रेजों से पहले थोड़ी यही कोशिश की पुर्तगाल में लेकिन वो भी कामयाब नहीं थोड़े देर यही कोशिश की फ्रांसी ने वो भी कामयाब नहीं और यह अंग्रेज फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से थोड़े दिन पहले ये कोशिश की इस्लाम को मानने वाले उन सब विदेशी शासकों ने जो भारत से बाहर थे भारत की भूमि पर मार करने आए थे वो चाहे अहमद शाह अब्दारी हो चाहे वो रंग हो चाहे नादक शाह हो चाहे हिंदुत्म हो चाहे महबूल उद्देश्य हो चाहे बाबर हो ये सब जो विदेशी शासक आए उन्होंने भी यही कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो डिसेट्रलाइज करेक्टर है इसको तोड़ तोड़मोड़ होकर एसेंट्रलाइज बना देगा लेकिन वो छह साल में भी कामयाब नहीं ये कोशिश 10वीं शताब्दी से शुरू की महमूद गजनवी के समय से और 16वीं शताब्दी तक 10वीं शताब्दी से शुरू होती थी महमूद गजनवी के समय से और 16वीं शताब्दी तक आते आते उनको तो भारत से हट ही जाने पर कामयाब नहीं हो पाए 400 साल यूरोप वालों में कोशिश की वो भी कामयाब नहीं हो पाए अब वही कोशिश इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं वही कोशिश रहे हैं जिस कोशिश में यूरोपियन फेल हो गए इस्लामिक रिपब्लिकन लोग हो गए उसको मनमोहन सिंह कह रहे हैं मैं आपको ये इस्लाम पेपर पर लिख के लेता हूं मनमोहन सिंह भी कामयाब नहीं होंगे सफल नहीं होने वाणी लेकिन वो नुकसान बहुत कर देंगे इसमें सफल तो नहीं होगा नुकसान बहुत हो सफल क्यों नहीं होगा हम हाँ सोचेंगे भी सफल क्यों नहीं, नहीं होगा वो इसलिए नहीं होगा हो की हिन्दुस्तान की आबादी के दो हिस्से एक सौ करोड़ की हमारी आबादी इसमें एक हिस्सा है जो इंडिया है और दूसरा है वो भारत ये जो इंडिया है वो हमारा आपका है हम सब जिसको हम मिडिल क्लास कहें अपन मिडिल क्लास कहें हायर क्लास कहें देश में ये सब वाला बढ़ रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है मुश्किल से पच्चीस सत्ताईस करोड़ के आसपास तो 25 से सत्ताईस करोड़ का ये वर्ग है जो तो इंडिया में रहता है इनके बीच में आप शॉपिंग मॉल्स चलाएंगे तो थोड़े बहुत थोड़ चल जाएंगे शायद वहां भी मुझे डाउट है कि वो चल पाएंगे शायद चल है लेकिन बाकी का जो तो हिंदुस्तान है 70 करोड़ का सतहत्तर करोड़ का अठहत्तर करोड़ का वहां तो सफल होने का कोई चांस नहीं क्यों हर आदमी जो वहाँ रह रहा है वो अपने ऊपर स्वावलम्बी है उसके पास सब कुछ है जो उसकी जरूरत है उसको गेहूँ चाहिए गेहूँ पैदा कर लेता है आटा बनाना है तो घर में वो पत्थर की चक्की है उसको घुमा के आटा बना लेता है उसको कोई मशीन भी चाहिए आटा बनाने लीजिए बिजली आए न आए उसके वो तो अपनी चटनी चला देते हैं बाजरी का वजन है तो भी चला लेता है चौबी का वजन है तो चला लेता है उसको चटनी बनानी है तो महंगी का इंतजार नहीं करता वो अपना सिलवटता लिया टमाटर पीस लिया था चटनी तैयार हो गई थी उसको अगर कुछ खाना है तो तुरंत हवा इलाका है इसको थोड़े बहुत शॉपिंग मॉल चाहिए क्योंकि तो हम थोड़े राह बरावल हैं हमको जो कुछ चाहिए वो तो हम पैदा कर नहीं पाते हमको रोज खाने को गेहूँ चाहिए हमारा पेहू पैदा करने की ताकत हमने नहीं है दाल चाहिए नहीं है हमारी ताकत सब्जियां चाहिए नहीं है हमारी ताकत पीते हैं कम पैदा नहीं कर सकते चाय पीते हैं की चाय पैदा करना हमको तो मालूम नहीं है हमको टेक्नोलॉजी नहीं, नहीं आती हमारे पास जो तो नॉलेज बेस नहीं है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं वो पैदा कर सके हम पढ़ती भी लोग पैदा है तरसाई हैं। खासकर पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग तो सभी तरह है वो निर्भरे है ऐसे लोगों आरोप की वो कुछ कृपा करते हैं आपके पैदा करके देने की तो ठीक है नहीं तो ये हम ये कहते हैं हम बेचेंगे भी नहीं दे हमारा तो आप क्या कर कोई कहना कि हम तो चावल बेचेंगे नहीं हम खाते हैं उतना ही पैदा करेंगे हम दाल बेचेंगे ही नहीं हम जितनी दाल निकालते हैं उतनी ही पैदा करेंगे तो वो बर्फ जगह आपको दे देता है तो आपकी जिंदगी चलती है तो आप बड़े ठगक में रहते हैं जिससे आपके पास रुपया क्या होता है जी डेड उसमें क्या हमें रुपए रुपए से उसकी गरीब है की वो आपको कुछ दे देगा दे वरना वो रियल वैल्यू क्या है रुपए की कुछ नहीं तो मई हुई है कागज का इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने उसको कुछ घोषणा कर रखी है कि मैं सौ रूपये देने का वचन देता हूँ अगर वो घोषणा कल वापस हो जाए तो वो तो कुछ दम नहीं लगता गेहूं में दम है चावल में दम है गेहूं खत्ता करने वाला जानता है कि मैं ये गेहूं से कुछ भी जिसके पास चावल है वो गेहूँ ले लेगा और उसको चावल दे देगा। ले लेकिन आपके पास तो है चावल है। खाली कागज का टुकड़ा तो है कल को वो कहेगा मैं नहीं मानता रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट भी किसी बात को नहीं मानता तो आप कुछ नहीं कर सकते तब तो आप उसके सामने गड़गड़ाएंगे रोएंगे कहेंगे भैया कुछ तो दे दो तो कहता मुझे कुछ दे दो आपके पास कुछ नहीं है देनी उसके पास हम मानते ना कि पहले इकोनॉमी की जो बार्टर सिस्टम से चलती थी वो बहुत आइडियल आइडियलिस्ट होता है बार्टर में पता है क्या होता है सबके पास सब कुछ होता है सबके पास सब कुछ होता है क्योंकि वो अपनी चीज से कुछ भी एक्सचेंज कर लेता है लेकिन ये जो करेंसी वाली इकॉनमी है इसमें एक क्लास ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय कागज के टुकड़ते तो और ये कागज का उपलब्ध भी तक है जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर की गारंटी है किसी दिन इस देश में प्रॉलेक्स हो जाए पूरी इकॉनमी और सरकार डूब जाए तो उसकी जिम्मेदारी देने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में हम ये सब रूल देख रहे हैं हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया थोड़े दिन पहले इसका रिजर्व इंडोनेशिया का भी रिजर्व बैंक है उसका गवर्नर कहता था कि मैं ये गारंटी लेता हूँ जैसे हमारे यहाँ आज उनकी हम करेंसी का रिजर्वेश गारंटी वापस लेनी पड़ी जिम्बाबे नाम का एक देश है आज से बीस पच्चीस साल पहले उनके यहाँ पे होता था कि सौ रूपये का उनका अपना का नोट है तो गारंटी होती थी आज जिम्बाब्वे की एक लाख करेंसी एक डॉलर के बराबर हो गए एक लाख करेंसी एक डॉलर के बराबर है हो गई तो उन्होंने सब गारंटी वापस ले हिन्दुस्तान में कभी ये नहीं हो जाए इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये यहाँ भी पे। यहां पे हो गया तो रिजर्व बैंक तो ऑफ की गारंटी वापस ले लेना तब आप सब परेशान हो जाएंगे आप करेंगे किसान तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास जो भी कुछ है वो एक्सचेंज करेंगे अपनी जिंदगी चला लेंगे आप कुछ नहीं कर सकते तो अब हम इस हिंदुस्तान की इकॉनमी को एक ऐसी जगह ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं जहां यूरोप और अमेरिका मजबूरी में खड़े हैं उनकी मजबूरी को हमारी सरकार का सिम्बल मान रही हाँ वहां है हमारी सरकार मानती है की वहाँ के शॉपिंग मॉल्स हैं वो हमारे लिए आईडियल थी तो इस देश की सरकार अब शॉपिंग मॉल्स खोलने में लगी हुई है उन शॉपिंग मॉल्स के लिए कंपनियों को बुलाए है वो कंपनियां जहाँ आए हैं बड़ी बड़ी दुकाने वो खोलते चले जा रहे हैं परिणाम क्या कई इसके लिए भी परिणाम निकलने वाले है की भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी और गरीबी अभी भी पिछले साठ साल में गंभीरतम तो समस्याओं में है मन जो हल नहीं हो पाई है साठ साल में वो थोड़ी बहुत है ये आप बोलिए नए शॉपिंग मॉल्स के रोजगार खड़े करेंगे वो जितने रोजगार खड़े करेंगे उससे ज्यादा भी वो बेरोजगार हैं तो कैसे होने वाला है कल्पना करिए कि इस जिस कामपुर शहर में दस बारह बड़े शॉपिंग मॉल्स खोले गए बॉल मार्के या तो नागपुर तो शहर के जो छोटे छोटे किराना व्यापारी है ये सब अपनी दुकान बंद करके सड़क पर खड़े होंगे तो, तो क्यों क्योंकि शॉपिंग मॉल जो बड़े आएंगे इनको कॉम्पिटिशन है छोटे दुकानदारों से उनके आपस में कॉम्पिटिशन कभी भी नहीं होते ये आप ध्यान रखिए कभी भी दो बड़े कॉर्मी आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करते वो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं फॉर एग्जाम्पल पैसियल वो कवर कोका कोला आपस में कोई कंपटीशन नहीं है उसका कंपटीशन भारत में नीबू के पानी के साथ है। उनका कंपटीशन रस के साथ है उनका कंपटीशन भारत में संतरे के रस के साथ है उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि दोनों एक ही अंदर खाने दोनों बड़ी कंपनीज आपस में मिलजुल कर ही चलते हैं और प्राइस फिक्स होता है ना का तो दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर आपस में बैठ के तय करते हैं कि भाई हमारी बोतल इतने की और तुम्हारी भी इतने और फिर दोनों तय कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं बचाऊंगा मेरे ऊपर अटैक होगा तुम बचाओ तो सारी बड़ी कंपनियां जो है ना कार्टेज बना काम करती हैं वो दो हो या पांच हो या दस हो उनमें इंटरनेट कॉम्पिटिशन लगे होता बहुत बड़ी बड़ी है बहुत बड़े गलत करी के शिकार है की बड़ी कंपनियां आती हैं तो कंपटीशन चल है बड़ी कंपनियों में आने से मोनोपोली बढ़ती है कंपटीशन नहीं बढ़ता ये प्रेक्सिकोक सबसे बड़ा उदाहरण पैक्सिकोक जब आया तो भारत में बारह छोटे बड़े ब्रांड थे एक नमसम ब्रांड था एक डबल ब्रांड था वो ब्रांड था, था, था, था लेकिन दो बड़े चोँगे चोँगे तो सब छोटे हो गई वो प्रेक्सिकारे नोबे या कोडम होता है रमेश चौहान यदि महाराज खटे है उनके मुँह उनकी कहानी सुन लीजिए उन्होंने खुद कहा था की अगर मैं अपना पूरा हेल्पायर न बेचू तो दो दिन बाद में भूखे मरने की हालत में आ जाऊँगा इसलिए मैंने बेच दिया तो कंपटीशन उनका जो होता है ना वो लोकल लोगों के साथ होता है लोकल छोटे छोटे ब्रांड्स तो ये बड़े शॉपिंग मॉल आएंगे इनका कंपटीशन भी भारत की छोटी छोटी दुकानों से होने वाला है और भारत सरकार के जानकारी के अनुसार मेरी जानकारी नहीं ये सरकार की हालांकि मात्र इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है सरकार बोलती है की भारत में छोटे दुकानदार दो करोड़ से ज्यादा दो करोड़ से ज्यादा छोटी दुकान रहा है इसका माने दो करोड़ छोटी छोटी दुकानें में चल रही हैं तो ये दो करोड़ दुकानेटिशन है और अब और क्या करेगा इनके कॉम्पिटिशन के लिए वो कहेगा चलो ठीक है एक साल हम घाटा उठाएंगे छोटी दुकान में जो माल दस रूपये का बिक रहा है वॉलमार्ट ऐसी आठ रूपए का बेच छोटी दुकान में जो माल पांच का रहा है ये छोटी दुकान में कुछ बिक रहा है तो वो एक पर एक है तो वो पर फ्री जितनी बड़ी दुकानें हैं सब जगह स्कीम है एक पर एक फ्री शर्ट चाहिए एक फ्री लेको कहो कही आप उसको मुझे एक ही दे दो एक आजकल बड़ा ब्रांड नेम आया है मैं एक दिन दिल्ली में इनके शोरूम में चला गया शर्ट है और एक पर एक फ्री है तो मैं कहा 550 सौ दे रहा हूँ एक दे दो ग्यारह सौ रुपये में आप दो शर्ट ले रहे एक पर एक फ्री है मैं 550 दे रहा हूँ एक दे दो मुझे कह रहे ये फ्री जो खरीदोगे तो ग्यारह सौ लेना पड़ेगा हम पांच में ही नहीं तो उनकी अपनी पॉलिसी है ये पॉलिसी के चलते हिंदुस्तान के दो करोड़ दुकानदार कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एक पर एक में उनके पास स्पेस नहीं है उनकी सीमा नहीं है उनकी लिमिटेशन उनको परमिट नहीं करती कि वो कुछ ऑफर कर सके तो होने वाला ये है कि जैसे बड़े शहर नागपुर में उनके दस बाए खुल गए बड़े शॉपिंग मॉल्स में तो छोटे छोटे नागपुर में ना खत्म अगले जो छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे सरकार के पास ये कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कोई ऑप्शन नहीं सरकार के पास कोई प्लानिंग भी नहीं है कोई ऑप्शन नहीं और ये पूरे देश के बारे में जरा कल्पना करिए कि दो करोड़ दुकानदार अगर इस देश में खत्म होते हैं तो दस करोड़ लोगों भी भी की जिंदगी तो खतरे कर पाती है क्योंकि दुकानदार के नीचे पांच आदमी का जिंदगी है इस देश में है वही तो दस करोड़ लोगों की जीवन आप खतरे पर डाल दें ऐसी कोई इकोनॉमी में चेंज आए तो वो देश के इसमें होगा ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चल आप ये कह सकते हैं हमारे पास चॉइस बहुत होगी ठीक है चॉइस बहुत होगी मान लीजिए एक बड़े शॉपिंग मॉल में तो आप चले गए तो आपको जो चीज खरीदनी है उसके हो सकता है सौ ब्रांड हो आपके साबुन खरीदना है तो साबुन के 100 ब्रांड हो सकते हैं 200 तो सौ ब्रांड हो सकते हैं 300 तो ब्रांड हो सकते हैं, हो है। लेकिन होगा तो साबुन मिलना ध्रू तो नहीं मिलेगा साबुन की जगह तो कहा हम किस दुनिया में रहते हैं हम ये सोचते हैं हमें चॉइस बहुत है डेढ़ ब्रांड में से एक हम खरीद के लाएंगे साबुन ही होने वाला है साबुन से आके तो कुछ नहीं मिलेगा उस सेक्टर में वॉशिंग पाउडर खरीद ये हो सकता है डेढ़ ब्रांड में हो लेकिन वॉशिंग पाउडर ही होगा ना अमरूद तो नहीं होगा गंदा रंग तो नहीं होगा अगर आपको कोई क्रीम खरीदनी है तो वो सरकार हजार ब्रांड नहीं हो उनके पास तो क्रीम ही होगी ना उससे अलग तो कुछ नहीं होने वाला तो ये जो तो हम बार बार करते हैं कि हमारे पास चॉइस होगी हम चॉइस से ये खरीद सकेंगे थोड़े दिन मान लो आप ये चॉइस आपने पूर्ति कर ली फिर क्या होगा आगे जरा सोचे यह है कि जब आपकी इकोनॉमी में दो करोड़ लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए लगे हुए हैं छोटी तो छोटी दुकानों के हिसाब से ये अगर बेरोजगार होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की तो परचेसिंग कैपेसिटी खत्म क्योंकि उनके पास रोजगार का रोजगार साधन नहीं अगर उनकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो मार्केट में डिमांड कम और मार्केट में डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम और मार्केट में डिमांड और प्रोडक्शन दोनों इकॉम्स तो इकोनॉमिक कॉलेज और इकोनॉमिक कॉलेज तो आप सबको रूप करने के लिए कोई डोचिए जरा इसको इस